एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे के दर्शन के सूत्र हैं सबसे ऊपर थोड़ी सी बात भूमिका के रूप में प्रस्तुत करता हूं ईश्वर ने जब यह संसार बनाया में चार वेदों का ज्ञान दिया और उन वेदों में सब प्रकार की विद्याएं बताई सांसारिक विद्याएं भी और आध्यात्मिक विद्याएं भी सब प्रकार की विद्याएं बताई जो आध्यात्मिक विद्या है उसे ब्रह्म विद्या योग विद्या भी कहते हैं इस विद्या को दर्शन शास्त्रों में ऋषियों ने प्रस्तुत किया और उपनिषदों में भी इस ब्रह्म विद्या को बताया दर्शन शास्त्रों में जब हम इस अध्यात्म विद्या का अध्ययन करते हैं तो थोड़ा तर्क भी साथ में चलता है ऐसा क्यों ऐसा क्यों नहीं थोड़ा तर्क भी तर्क भी चलता है और जब उपनिषदों के माध्यम से इस ब्रह्म विद्या को हम समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें तर्क विशेष नहीं होता उसमें सीधा सीधा उपदेश होता है तर्क अधिक नहीं होता जिसको तर्क करना हो उस तरीके से समझना हो तो फिर दर्शन पड़ेगा और दोनों चीजें आवश्यक हैं श्रद्धा भी होनी चाहिए और तर्क भी होना चाहिए बहुत से लोग केवल तर्क तो करते हैं पर वो श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी उन्नति ठीक नहीं हो पाती अधूरी उन्नति रहती है और बहुत सारे लोग श्रद्धा तो खूब रखते हैं और तर्क से विचार नहीं करते तो वो ऐसे चलते हैं जैसे कोई आंख पे पट्टी बांध के चल रहा है। तो वो भी बेचारे भटक जाते हैं तो वेद कहता है कि तर्क भी हो और श्रद्धा भी हो दोनों का समन्वय करना चाहिए तो तर्क विधि से जब हम इस अध्यात्म विद्या को समझने की कोशिश करते हैं तो दर्शन शास्त्र में हमको ऐसा सहयोग मिलता है और जब सीधा सीधा श्रद्धापूर्वक उपदेश सुनते हैं तो फिर उपनिषदों से बहुत अच्छी सहायता मिलती है तो दोनों को पढ़ना चाहिए दोनों का अध्ययन करना चाहिए इस कक्षा में हम दर्शन शास्त्र का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे कुछ खास सूत्र चुने हैं इन सूत्रों की सहायता से हम ईश्वर को आत्मा को संसार को समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ सूत्र यहाँ सांख्य दर्शन के हैं फिर आगे कुछ योग दर्शन के हैं कुछ न्याय दर्शन के हैं इन सूत्रों की सहायता से हम इस विद्या को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने जो कागज हैं छपे हुए उनमें सांख्य दर्शन में जो सूत्र लिखे हैं वहां से हम आरंभ करते हैं जो पहला सूत्र है वो सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय का पचपनवा सूत्र है उस सूत्र को आप मेरे पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा बोलिए तो ये अकार्योग्य दर्शन का सूत्र है सांख्य दर्शन महर्षि कपिल जी ने बनाया था छोटे छोटे सूत्र बनाए जिनमें यह सब अध्यात्म विद्या का उल्लेख है तो इस सूत्र में बताया है नीचे सूत्रांक भी लिखा है संक्षिप्त प्रकृति कार्य न होने पर भी उसका कार्य जगत के रूप में परिणाम हो ही जाता है पराधीन होने से बहुत से लोग सांख्य दर्शन पढ़ते और पढ़ाते हैं अधिकतर जो आर्य समाज से बाहर के पौराणिक लोग हैं वो जब इस सांख्य दर्शन को पढ़ते पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि नास्तिक है वो ईश्वर को नहीं मानते ऐसा वो बताते हैं उनकी मान्यता ठीक नहीं है सांख्य दर्शन में ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं 25 तीस सूत्र हैं जिनसे ये पता चलता है कि सांख्य दर्शनकार कपिल पुन्जी ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक हैं तो थोड़ा सा इस प्रसंग को भी यहाँ जोड़कर के हम चलते हैं और ईश्वर के बारे में भी कुछ इससे हमको जानकारी मिलेगी संख्य दर्शन में ईश्वर के संबंध में क्या विचार है ये जो सूत्र है पचपनवा जिसको अभी अभी हमने पढ़ा इसमें बताया है अकार्य होता है कारण द्रव्य और दूसरा होता है कार्य द्रव्य थोड़ा सा दोहराएंगे पहला क्या कारण द्रव्य और दूसरा कार्यद्रव्य दो प्रकार के द्रव्य होते हैं जैसे मोटा उदाहरण है आटा और रोटी कारण द्रव्य पहले होता है कार्य द्रव्य बाद में होता है अब आटे और रोटी में पहले क्या होता है पहले आटा बनता है तो आटे को क्या बोलेंगे कारण द्रव्य जो पहले होता है वो कारण जो बाद में होगा वो कार्य तो आटा पहले होता है रोटी बाद में बनती है आटे को बोलेंगे कारण द्रव्य और रोटी को कारण द्रव्य पीछे पीछे और आटा बाद में होता है तो गेहूं क्या कार्य द्रव्य अब गेहूं पैदा होता है खेत में मट्टी से तो मट्टी कारण द्रव्य और गेहूं कार्य द्रव्य फिर मट्टी बनती और पीछे पीछे तन्मात्राओं से संख दर्शन में आपने कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा तो मट्टी जो पृथ्वी तत्व है पंचमहाभूत में उसका कारण द्रव्य है तन्मात्रा गंध तन्वात्रा वो कारण द्रव्य और मिट्टी पृथ्वी कार्य द्रव्य फिर तन्मात्रा बनती है अहंकार से तो अहंकार को क्या बोलेंगे कारण द्रव्य और तन्मात्रा को कार्य द्रव्य अहंकार बनता है महातत्व से तो महातत्व को क्या बोलेंगे कारण द्रव्य और अहंकार को कार्य द्रव्य अब महातत्व किससे बनता है प्रकृति से। प्रकृति में तीन प्रकार के पार्टिकल्स हैं तीन तरह के कण हैं, जिनके नाम है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनका नाम रखा है सत्वगुण गुण इसका नाम रखा वैसे है वो द्रव्य मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सबसे छोटे कर्ण सत्व रजता हूं वो मूल द्रव्य है इन तीनों को मिलाकर के जो वस्तु बनती है उसका नाम है प्रकृति ये तीनों के सामूहिक स्वरूप का नाम प्रकृति है इस प्रकृति से महत्वत्व बना तो प्रकृति क्या हो गई कारण द्रव्य और महत्त्व क्या हुआ कार्य द्रव्य अब ये जो प्रकृति है सतवरज और कम इसका कोई और कारण नहीं है ये अंतिम कारण मूल द्रव्य अनादि तत्व है न इसकी उत्पत्ति होती है न कभी इसका विनाश होता है ये मूल द्रव्य तो इसलिए कहा कि ये कार्य नहीं है अकार्यक्वे भी। अकार्यक्वे ये कार्य नहीं है तो फिर क्या है कारण है सारे जगत के पदार्थों का मूल कारण है अंतिम कारण है इसलिए इसको कारण ही बोलते हैं कार्य नहीं बोलते तो मूल प्रकृति कारण है वो उत्पन्न नहीं होती कार्य वस्तु उत्पन्न होती है जबकि प्रकृति उत्पन्न नहीं हुई इसलिए वो कार्य नहीं है तो अकार्यवि कार्य न होने पर भी उस प्रकृति का कार्य रूप में परिवर्तन हो जाता है तदय योग का अर्थ है कार्य रूप में परिवर्तन उसको कर देता उसका रूप बदल करके महातत्व बना दिया अहंकार बना दिया तन्वाक्रय बना दी इंद्रिया बना दी मन बना दिया और फिर आगे पंचमाभूत बना दिए इस तरह से यह कार्य बनता जाता है तो मूल प्रकृति कार्य न होते हुए भी इसका कार्य रूप में परिणाम कर दिया जाता है परिवर्तन कर दिया जाता है क्यों कर दिया जाता है उसका कारण हेतु अभी लिखा है पारवश्या परवश होने से पर मान दूसरा वश अध दूसरे के वश में होने से दूसरे के अधीन होने से अब क्योंकि प्रकृति पराधीन है इसलिए वो जैसा उसको मर्जी उपयोग कर आपके पास रसोई में आटा है आप आटे का चाय जैसा उपयोग करो रोटी बना लो पराठा बना लो पूरी बना लो हलवा बना लो कुछ भी बना लो वो आटा कुछ नहीं बोलेगा वो पराधीन जड़ वस्तु है पराधीन है वो कुछ नहीं बोलेगा आप उसका जो मर्जी बना लो तो प्रकृति भी आटे की तरह से परवश है किसी दूसरे के अधीन है जड़ वस्तु है इसलिए उसका जो मर्जी बना हो तो ईश्वर ने ये बहुत सारी चीजें बना दी महातत्व अहंकार मन इंद्रिया तन्मात्राएं पंचमाभूत और फिर ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर अनाज फल फूल शाक सब्जी और औषधि वनस्पति सारी चीजें बना दी तो ये पहले सूत्र का अर्थ हो गया परवश्या पराधीन होने से तो अब प्रश्न हुआ कि प्रकृति किसके अधीन है वो पर दूसरा कौन है जिसके अधीन है ये प्रकृति? जो इस प्रकृति को परिवर्तित कर देता है ट्रांसफॉर्म कर देता है रूपांतरित कर देता है वो कौन है अब उसका उत्तर अगले सूत्र में तो इन सूत्रों से पता चलता है कि सांख्य दर्शनकार नास्तिक नहीं है वो आस्तिक है और वो अच्छी तरह से ईश्वर को मानते हैं अब कौन है वो पर जिसके अधीन ये प्रकृति है उसका उत्तर अगले सूत्र में है छप्पनवा सूत्र है बोलिए सही सर्वकर्ता। तो सकार हुआ वह है, वह कौन जिसके आधीन है ये प्रकृति ये प्रकृति जिसके अधीन है जो इसको जगत रूप में परिणत करता है परिणमित करता है परिवर्तन करता है वो आगे है साब्द ही ही का निश्चय से ही क्या निश्चय से निश्चय से निश्चित रूप से जिसके अधीन ये प्रकृति है वह निश्चित रूप से सर्ववित्त सर्वकर्ता ऐसा है एक तो सर्ववित्त हाँ कभी में देखिए क्या लिखा है वह दूसरा जिसके वश में प्रकृति है सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो सर्वविद का अर्थ है सर्वज्ञ विद ज्ञान धातु है संस्कृत भाषा में जिसका अर्थ है ज्ञान और सर्वविद जिसको सारा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है जो सर्वज्ञ है वो है दूसरा जिसके आधीन ये प्रकृति और सर्वकर्ता सारे काम करता है करताप जानते हैं कर्म करने वाला तो सर्वकर्ता का अर्थ हुआ सारे काम करने वाला सृष्टि को बनाना जलाना विनाश करना कर्मों का फल देना चार वेदों का ज्ञान देना सारी व्यवस्था करना ये सारे काम करता सब का है सब जीवात्माओं का हिसाब रखता है सबको न्याय से कर्म फल देता है किसी पर अन्याय नहीं करता सब लोग जीवात्माएं कर्म करने में स्वतंत्र करन हैं जिसकी जैसी बुद्धि है जैसे संस्कार है जैसी रुचि है वो वैसे कर्म करता है यही स्वतंत्रता है एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या स्वतंत्रता का अर्थ क्या तो हमने उत्तर दिया स्वतंत्र का अर्थ होता है जो अपनी इच्छा से अपनी बुद्धि से अपने संस्कारों से कर्म करें उसको स्वतंत्र कहते हैं आप सब लोग इतने यहाँ बैठे हैं आप सब के संस्कार 100 प्रतिशत एक जैसे हैं क्या नहीं, नहीं। तो सबके संस्कार अलग अलग हैं इसलिए संस्कार अलग अलग होने से सबकी रुचि भी अलग अलग है कुछ कुछ रुचि तो मिलती है सारी नहीं मिलती 100 परसेंट सबकी रुचि एक जैसी नहीं है क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग प्रकार के इसलिए सबकी इच्छाएं भी अलग अलग रुचि अलग है इच्छा अलग है संस्कार अलग है और जो बुद्धि का स्तर है वो भी सबका अलग है सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है सबकी तो बात क्या है या? दो व्यक्तियों की भी एक जैसी नहीं मिलती दुनिया में कोई दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनके विचार 100 परसेंट एक जैसे नहीं मिलते इसलिए सबकी बुद्धि विचार रुचि संस्कार सब अलग अलग है तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने विचारों से अपने संस्कारों से अपनी इच्छा से कर्म करता है अब दूसरा व्यक्ति उसको समझाता है भाई ये काम गलत है मत करो उसको समझ में नहीं आता वो तो कहता नहीं ठीक है इसमें क्या गलती है आपको गलती दिखती होगी मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही मुझे तो ठीक लगता है हो तो गया ना एक को वही कर्म ठीक लग रहा है एक को वही कर्म गलत लग रहा है तो जबकि वो कर्म तो एक ही है और ईश्वर ने कानून भी बता रखे हैं चार वेदों में कि ऐसा करो ऐसा मत करो ये ठीक है ये गलत है तो फिर एक को समझ आ रहा है दूसरे को क्यों नहीं आ रहा उसका कारण यही है हर एक की बुद्धि अलग है संस्कार अलग है रुचि अलग है इच्छाएं अलग है तो ज्ञान का स्तर आदि आदि भिन्नता होने से एक व्यक्ति को वो बात ठीक समझ में आती है दूसरे को नहीं आती तो जिसको समझ में आती है वो वैसा काम करेगा और जिसको वो समझ में नहीं आई, वो वैसा नहीं करेगा उसको जो समझ में आता है वो वो करेगा तो सार क्या हुआ? जिसको जो कार्य ठीक लगता है जैसा करना उसको ठीक लगता है वो वैसा करता है चाहे वो वास्तव में ठीक हो या ना हो किसी को चोरी करना ठीक लगता है चोरी करता है किसी को झूठ बोलना अच्छा लगता है वो झूठ बोलता है किसी को सच बोलना अच्छा लगता है वो सच बोलता है यही तो स्वतंत्रता है, यही इसी का नाम है स्वतंत्रता तो बहुत सारे लोग दुखी होते रहते हैं जी चोरी बहुत होती है झूठ बहुत बोलते हैं लोग छलपट बहुत करते हैं धोखा बहुत हैं अन्याय बहुत करते हैं लूट बहुत बढ़ रही है स्वार्थ बहुत बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है पर आप दुखी क्यों हो रहे हैं आप इसलिए दुखी हो रहे हैं कि वो ठीक क्यों नहीं हो रहा वो गलती क्यों करता है इस बात से लोग परेशान हैं तो मेरा उत्तर है कि इस बात से परेशान ना हो ये दुनिया सुधरने वाली नहीं क्या है क्या बोला दोहराइए जिसको जैसी बुद्धि है वो वैसा ही करेगा आप कितना भी समझा दो और मान लो उसकी समझ में भी आ जाए शाब्दिक रूप से तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ठीक है उसके बावजूद भी नहीं करेगा वो क्या सिगरेट पीने वालों को यह पता नहीं है सिगरेट पीना गलत है पता या नहीं तो क्या पीनी चाहिए फिर क्यों पी रहे उसकी समझ में आ रहा है गलत है नुकसान कर रही है उसके बावजूद उस भी पी रहे है हाँ सबक लिखते हैं ये हानिकारक है कैंसर होता है यहाँ तक भी लिखते हैं तम्बाकू के प्रयोग से कैंसर हो सकता है कैंसर की संभावना इतना लिखने के बावजूद भी वो पी रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रही क्यों सुधारना तो, तो छोड़ हैं? तो छोड़ हैं हैं ये टॉपिक अलग है ये टॉपिक अलग है ये प्रश्न है कि हम सुधारना छोड़ दें या बंद चालू रखें ये प्रश्न अलग है लोग सुधरते तो नहीं हैं फिर हम क्या करें चालू रखें या बंद कर दें सुधारना इसका उत्तर है हम बंद नहीं करेंगे हम चालू रखें क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं हैं किसी को समझ में आएगा किसी को नहीं आएगा जिसको नहीं आएगा ना सही पर तो कोई तो को समझेगा जो समझेगा उसको समझाएंगे हम बंद नहीं करेंगे हम चालू रखेंगे जिसको लाभ लेना लो नहीं लेना अपने घर जाओ झगड़ा कुछ नहीं टेंशन कुछ नहीं तो मेरा निवेदन यह है कि दुनिया की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है पहले भी थी अब है और आगे भी रहेगी इस संसार की स्थिति को देख आप दुखी ना हुआ करें किस भ्रष्टाचार बढ़ गए फलाना बढ़ गए शराब बढ़ गई है अंडे खाने बढ़ गए मांसाहार बढ़ गए आतंकवाद बढ़ गए फलाना बढ़ गया अरे ये तो बढ़ेगा ये रुकने वाला नहीं है जब मैं ऐसी बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं देखो जी आप तो बड़ी निराशा की बात करते हैं लोग सुधरने वाले नहीं आप तो बड़ी निराशा की बात करते हैं। तो मैं निराशा की बात नहीं करता मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ जो लोग सच्चाई को नहीं समझते वो दुखी रहते हैं तो वेद कहता है दुखी मत हो परिस्थिति को समझो सच्चाई को समझो जो सच्चाई हो उसको स्वीकार करो आपके नाचने कूदने से या इमोशनल हो जाने से कुछ नहीं होने वाला इमोशनल मत हो हम अपना नुकसान कर लेंगे आपको नुकसान हो जाएगा दुनिया नहीं मानने वाली है परिस्थिति को समझें सच्चाई को समझें उसको समझ करके बुद्धिमत्ता से कामता है मैं क्यों कहता हूं कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है कोई कोई सुधरेगा सब नहीं सुधरेंगे कौन सुधरेगा जिसके पिछले संस्कार अच्छे हैं जिसके पिछले संस्कार अच्छे हैं वर्तमान में उसको बचपन से अच्छे माता पिता मिल गए उन्होंने अच्छे संस्कार दिए अच्छे गुरुजन मिल गए उन्होंने अच्छी विद्या पढ़ाई वेदों की वो सुधरे और जिसके पिछले संस्कार अच्छे नहीं हैं इस जन्म में बचपन में माता पिता ने कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए उसको अच्छे गुरुजन नहीं मिले वो घटके तो अब इस बात को कैसे समझें एक प्रश्न पूछता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया सुधरेगी या नहीं सुधरेगी बहुत लोगों के दिमाग में ये खटखट है कि दुनिया सुधरेगी या नहीं सुधरेगी बिगाड़ी होता जा रहा है क्या होगा देश का दुनिया का क्या होगा तो आप टेंशन नहीं करें बात को समझने की कोशिश करें मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर सोचिए आजकल जो गाय घोड़े कुत्ते कबूतर चिड़िया मक्खी मच्छर सांप बिच्छू आदि आदि मगरमच्छ आदि प्राणी है जो लाखों जीव है लाखों प्रकार के ये वर्तमान में सृष्टि के अंदर जी रहे हैं या नहीं जी, जी रहे हैं ये पैदा हो रहे हैं या नहीं इनको कौन पैदा कर रहा है ईश्वर ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी तो इतने सारे जीव लाखों जीव जंतु पैदा किए लाखों योनिया ईश्वर ने पैदा की ईश्वर न्यायकारी है ये अच्छे कर्मों का फल है या बुरे बुरे अब अगली बात क्या भविष्य में कुत्ते गधे सांप, बिच्छू चिड़िया कबूतर पैदा होंगे या नहीं होंगे नहीं। क्या इनको पैदा करना आप बंद कर सकते हैं नहीं।, नहीं कर सकते तो ये पैदा तो होंगे ही और उनको भविष्य में कौन पैदा करेगा ईश्वर करेगा ईश्वर न्यायकारी है या अन्ययकारी अगर ईश्वर न्यायकारी है और वो कर्म के आधार पर उत्पन्न करेगा और आपने स्वीकार किया कि भविष्य में पैदा होने बंद नहीं होंगे, तो ये कैसे कर्मों का फल है तो क्या बुरे कर्म बंद हो जाएंगे अब आई समझने आगे भविष्य में कुत्ते गधे सांप बिच्छू चिड़िया कबूतर सब पैदा होंगे आप इनको रोक नहीं सकते ये तो होंगे और ये सब बुरे कर्मों का फल है अगर ये सब पैदा होंगे तो इसका मतलब लोग बुरे कर्म चालू रखेंगे तभी तो बने के तो इसलिए टेंशन में नहीं आए मस्त रहें प्रसन्न रहें सृष्टि को समझें और अपना बचाव करें हमारे गुरु जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात सिखाई ये सब वेदों की बातें हैं दर्शनों की बातें हैं ऋषियों की बातें हैं बहुत अच्छी बातें सिखाई दो बातें बोलिए मेरे साथ दुनिया सुधरे या न सुधरे हम जरूर सुधरेंगे ठीक है तो हमारे गुरु जी कहते हैं अपना ठेका लो हम जरूर सुधरेंगे और दूसरी बात दुनिया सुधरे या बिगड़े हम नहीं बिगड़ेंगे बस अपना ठेका ले लो बहुत आज तो यही खतरा है कि आदमी तो खुद ही बिगड़ जाता है चला था दूसरे को सुधारने, खुद तो ही बिगड़ गया अभी दो चार बाबा तो जेल में बैठे पता तो है ना ये चले थे दूसरों को सुधारने, और खुद तो ही बिगड़ गए सुधार नहीं निकले थे ना ये और खुद बिगड़ गए पहुंचे आज जेल में तो आज तो ये खतरा है कि दूसरे का सुधार तो बाद में पहले अपना सुधार करें अपने आप को बचा के रखें मैं नहीं बिगड़ूंगा दूसरा जो भी करे उसकी जिम्मेदारी उसकी मेरी जिम्मेदारी मेरी पहले मैं खुद को ठीक रखूंगा मैं नहीं बिगड़ूंगा और मैं अपना सुधार करूंगा उसके बाद कोई सुधरना चाहेगा तो मैं कोशिश करूंगा, बंद नहीं करूंगा। सुधार प्रचार का काम बंद नहीं करूंगा पहले अपनी योग्यता बनाऊंगा फिर मैं दूसरे को सुधारने की कोशिश करूँगा अच्छा बताइए ईश्वर अल्पज्य है या सर्वज्ञ अल्पशक्तिमान है या सर्वशक्तिमान एक देशी है या सर्वव्यापक क्या ईश्वर लोग रोज ईश्वर रोजाना क्या दुनिया वालों को सुधरने की प्रेरणा देता है या नहीं देता जब उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान की लोग बात नहीं सुनते आपकी मेरी कौन सुने केंख दुषियों है लोग भगवान की नहीं सुनते हमारी आपकी कौन सुनेगा बस वही सुनेगा जिसके संस्कार ठीक है, वही सुनेगा तो आज पड़ोस में ढूंढिए, किसके संस्कार अच्छे हैं उसकी पहचान करो आज पड़ोस में जो लोग मिलते हैं आपको आपके ऑफिस में दुकान पर घर में पड़ोस में अड़ोस में जो लोग मिलते हैं उनमें से ढूँढो कौन सा अच्छा व्यक्ति है किसके संस्कार अच्छे हैं उसको ढूँढो उसको पकड़ो उसको पढ़ाओ उसको सिखाओ बस ये करना है जो सुधरना नहीं चाहता सीखना नहीं चाहता समझना नहीं चाहता उसके लिए शक्ति नष्ट मत कीजिए अपनी शक्ति बचाइए उसका सदुपयोग कीजिए जो सीखना चाहता है उसको सिखाइए जो नहीं सीखना चाहता छोड़ प्राइमरी स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं मिडिल स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं फिर हाई स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं फिर कॉलेज में जो पढ़ाने वाले हैं वो अलग होते हैं सबका अपना अपना स्तर है जो प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है उसकी योग्यता इतनी है तो वो प्राइमरी स्कूल वालों को पढ़ाएगा फिर जो योग्यता बढ़ेगी तो वो मिडिल स्कूल वालों को पढ़ाएगा फिर वो हाई स्कूल वाला टीचर अलग होगा हो फिर कॉलेज का प्रोफेसर अलग होगा जो कॉलेज का प्रोफेसर है क्या वो प्राइमरी स्कूल में तीसरी क्लास वालों को पढ़ाएगा अगर पढ़ाएगा तो उसकी एनर्जी वेस्ट होगी उसकी शक्ति नष्ट होगी उसकी विद्या का शक्ति का ठीक ठीक उपयोग नहीं हो पाएगा उसकी योग्यता ऊँची है उसको तो ऊंची कक्षा के विद्यार्थी चाहिए बी के एमएससी के क्वालिफाइड लोग चाहिए तीव्र बुद्धि वाले वो तीव्र बुद्धि वालों को पढ़ाएगा तो उसकी शक्ति का ज्ञान ज्ञान का पूरा पूरा सदुपयोग होगा उसका पूरा पूरा लाभ हो तो आप अपने स्तर को भी पहचाने और अपने मिलने वालों के स्तर को भी पहचाने आप अगर मिडिल क्लास के टीचर हैं तो उन लोगों को पढ़ाए जिनको आप लेवल देखते हैं मिडिल क्लास के विद्यार्थी हैं तब उनको पढ़ाए है। कोई हायर सेकेंडरी का योग्यता रखता है पढ़ाने की तो वो उस लेवल वाले व्यक्ति को पढ़ाए। जो कॉलेज वालों को पढ़ा सकता इतनी बुद्धि योग्यता है वो उच्च स्तर वालों को पढ़ाएँ और कॉलेज वाले प्रोफेसर को आप गांव में भेज दो कम योग्यता वाले जो समझते नहीं तो उसकी शक्ति पर कर दें तो दुखी नहीं हो सत्य को समझने की कोशिश करें सिखाना ज़रूर है पढ़ाना ज़रूर है प्रचार ज़रूर करना है सुधार जरूर करना है वो काम हम बंद नहीं करेंगे ईश्वर ने वेद में क्या रखा है कृणवंतो विश्व भारत आप अपना काम जारी रखो कौन बनेगा कितना बनेगा उसकी चिंता मत करो आपको कर्म करना कर्म में कर्म करने में आपका अधिकार है परिणाम की चिंता मत कीजिए माँ फलेशु कदाचन अब लोग प्रसंग आ गए इसलिए मुझे इसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी नहीं तो लोग इसका गलत समझते हैं ठीक नहीं समझते कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है माँ फलेशु कदाचना फल में कोई अधिकार नहीं है तो जो लोग ऐसा अर्थ करते हैं फल में कोई अधिकार नहीं है ये अर्थ गलत है फल में अधिकार नहीं है तो कर्म क्यों करेंगे एक अध्यापक से कहिए भैया स्कूल में एक वर्ष तक पढ़ाओ आप कर्म पढ़ाना आप पढ़ाओ और वेतन की क्षमत करना बोलो तो पढ़ाएगा फिर फल तो नहीं मिलेगा तो पढ़ाएगा क्यों उसको अपना घर चलाना है परिवार चलाना है भोजन खाना है सारे काम करने तो पैसा तो चाहिए उसके पैसे के बिना कैसे काम चलेगा तो फल के बिना कोई कर्म नहीं करेगा केवल एक ईश्वर है जो फल की इच्छा नहीं करता और वो काम करता है केवल एक ईश्वर जीवात्माओं में एक भी ऐसा नहीं जो फल के बिना फल की इच्छा के बिना कर्म करता हो इसलिए ये जो अर्थ करते हैं गलत है फल की इच्छा मत करो किसी को भी आप नौकरी में रखेंगे तो सबसे पहले वो पूछेगा वेतन क्या दोगे वेतन क्या दोगे समझ में आएगा तो काम करेगा नहीं आएगा तो नहीं तो सबसे पहले तो फल की बात करता है फल क्या मिलेगा तो ईश्वर ही है जो फल की इच्छा नहीं करता बाकी सब फल की इच्छा करते हैं क्यों तो करते हैं क्योंकि जीवात्मा में बहुत सारी कमियां हैं और ईश्वर में कमियां हैं क्या ईश्वर में कमी नहीं है, इसलिए वो फल की इच्छा नहीं करता उसे कुछ नहीं चाहिए वो मस्त रहता है निष्काम कर्म करता है उसको कुछ नहीं चाहिए उसके पास पूरा आनंद है पूरा ज्ञान है बल है न्याय है दया है सेवा है सब कुछ है ईश्वर के पास कोई कमी नहीं इसलिए वो फल की इच्छा नहीं करता और जीवात्मा के पास ये सारी कमियाँ हैं उसके बाद धन चाहिए भोजन चाहिए वस्त्र चाहिए मकान चाहिए कार चाहिए और घूमना फिरना खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ चाहिए और मोक्ष भी चाहिए सब कुछ चाहिए सम्मान भी चाहिए धन भी चाहिए सब कुछ चाहिए इसलिए वो कहता है क्या अब या तो सांसारिक सुख दो या मोक्ष दो कुछ तो दो तो कुछ ना कुछ इच्छा जरूर रखेगा जब जीवात्मा सांसारिक सुख की इच्छा करके कर्म करता है तब उसको बोलते हैं सकाम कर्म क्या बोलेंगे सकामकर्म जब मोक्ष सुख की इच्छा करके कर्म करता है तब उसको बोलेंगे निष्काम कर्म निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी कामना नहीं है ऐसा ऐसा कोई जीवात्मा पर लागू नहीं होता कुछ भी कामना ना हो यह केवल ईश्वर के लिए है वेद में लिखा है अकामो अकामो धीरो अमृता स्वयं मंत्रात्म सुन रखा है ईश्वर में कोई कामना नहीं है मुझे फल मिले धन मिले संपत्ति मिले उसको कोई कामना नहीं है वो कामना रहित है पर जीवात्मा को ये सब इच्छाएं हैं कामनाएं हैं उसके अंदर कमियां हैं वो अपनी कमियां पूरी करना चाहता है इसलिए कोई ना कोई फल की इच्छा जरूर करेगा या तो मोक्ष फल की इच्छा करेगा या सांसारिक सुख की इच्छा करेगा कोई ना कोई इच्छा जरूर करेगा वो तो सांसारिक सुख की इच्छा करेगा उस इच्छा से कर्म करेगा तो कौन सा कर्म सकाम और जब मोक्ष की इच्छा करके कर्म करेगा तब वो निष्काम करो तो जीव या तो सकाम करेगा या निष्काम करेगा कोई न कोई तो जरूर करेगा तो वहां फिर क्या अर्थ करें माँ फलेश्वर कदाचना उसका अर्थ है यहाँ फल का मतलब है परिणाम क्या अर्थ है परिणाम परिणाम कर्म करने में आपका अधिकार है परिणाम में अधिकार नहीं है मैं चाहता हूं दस हजार लोगों को सुधार लू और दस हजार लोग मैंने इकट्ठे कर दिए और उनको खूब अच्छा भाषण दिया खूब अच्छी विद्या पढ़ाई और मैं चाहता हूं कि दस हजार के सब के सब सुधर जाए क्या सब के सब दस हजार लोग सुधर जाएंगे ये मेरा कर्म का परिणाम है वो कितने सुधरेंगे कितने नहीं सुधरेंगे जो भी होगा वो मेरे हाथ में नहीं है कर्म करना मेरे हाथ में मैं देश भर में घूम सकता हूं प्रचार कर सकता हूं पढ़ा सकता हूं शंका समाधान कर सकता हूं लोगों की समस्याएं सुलझा सकता हूँ उसके बाद लोग कितना सीखेंगे कितना मानेंगे कितना लाभ उठाएंगे वो मेरे अधिकार में नहीं है वो मेरे कर्म का परिणाम है और क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग है संस्कार अलग है रुचि अलग है इच्छा अलग है जिसकी जितनी बुद्धि विद्या संस्कार है वो उतना ही लाभ उठाएगा और मैं खाम खाम आशा बना बैठा हूँ ये सब के सब सुधरेंगे तो गलती मेरी है अब मैं सोचता हूँ दस हज़ार लोग सुधरेंगे और सुधरते नहीं फिर मैं दुखी होता हूँ सब देश बहुत खराब हो गया ऑफिस के लोग बिगड़ गए दुकान के बिगड़ गए बाजार के बिगड़ गए भी बिगड़ गए विदेशी भी बिगड़ गए मैं अपनी अविद्या से दुखी हो रहा हूँ उसका दोषी मैं स्वयं हूँ तो अपनी अविद्या से बाहर निकले सच्चाई को समझें सब लोग नहीं सुधरेंगे कुछ लोग सुधरेंगे जिनके संस्कार अच्छे हैं वो सुधरेंगे ढूंढ जिसके अच्छे संस्कार हैं जो तीव्र बुद्धि वाला है जो सीखने की इच्छा रखता है उसको प्राथमिकता दें उसके लिए मेहनत करें समय लगाएं शक्ति लगाए धन खर्च करें उसके लिए करें जो सीखना चाहते हैं जो कम सीखना चाहता है उसके लिए कम समय दे आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी जो ज़्यादा सीखना चाहता है उसको ज़्यादा समय दो जो कम सीखना चाहता है उसको कम दो जब तो और कम सीखना चाहता है उसको और कम करो और जो नहीं सीखना चाहता है, उसको नमस्ते करो झगड़ा नहीं करना झगड़ा नहीं करना वो ऐसा क्यों नहीं मानता भाई स्वतंत्र आप क्या उसकी सॉरी की सौ बात मानेंगे क्यों नहीं आप दूसरे व्यक्ति की सौ की सौ बात मानेंगे फिर वो आपकी क्यों मानेगा आप भी तो नहीं मानते दूसरे की बात आपकी जितनी योग्यता आप उतनी मानते उसकी जितनी योग्यता है उतनी मानेगा फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं जब आप दूसरे की सौ की सौ बात नहीं मानेंगे दूसरा भी आपकी बात नहीं मानेगा आपकी जितनी बुद्धि है योग्यता है क्षमता है शक्ति है आप उतनी मानेंगे और उसके बावजूद भी आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं मानेंगे सारी बात ठीक है सौ परसेंट ठीक है अच्छा बताइए हवन करना ठीक है या गलत अच्छा काम है बुरा काम है अच्छा रोज घर में करना चाहिए या नहीं फिर अच्छा। क्यों नहीं करते थीग थीग थीग नहीं थीग करते थीग। जो करते हैं वो अच्छी बात है जब सारे लोग काम करते हैं नहीं करते ईश्वर का ध्यान करना अच्छा है या बुरा करना चाहिए या नहीं फिर क्यों नहीं करते नहीं करते इच्छा नहीं इच्छा भी तो है उसको भी तो देजिए तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा से जीने को स्वतंत्र है यही स्वतंत्रता का मतलब है आपकी बात 100 परसेंट ठीक है वो तो भी मैं नहीं मानूंगा मेरी इच्छा नहीं है मेरी इच्छा अपनी है आपकी इच्छा अपनी आपको जो ठीक लगता है आप करो मुझे जो ठीक लगता है मैं करूं। हम सुझाव दे सकते हैं दबाव नहीं डाल सकते अब सुझाव देंगे मेरा सुझाव आपकी समझ में आ गया तो आप मान लेंगे नहीं आया तो नहीं मानेंगे चाहे मेरी बात 100% ठीक हो वेद का प्रमाण भी दे दूंगा दो नहीं चार दे दूंगा तो भी आदमी नहीं मानेंगे तो यही स्वतंत्रता का अर्थ है वो अपनी इच्छा से अपनी बुद्धि से अपने विचारों से अपने संस्कारों से जीता है यही स्वतंत्रता है तो प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है और ईश्वर उसके कर्मों का हिसाब रखता है वो न्यायकारी है जैसे हम सब जीवात्माएं स्वतंत्र हैं हम सब चेतन हैं चेतन वस्तु स्वतंत्र होती है तो जीवात्मा स्वतंत्र है कर्म करने में स्वतंत्र है ऐसे ईश्वर भी तो जड़ चेतन है वो भी चेतन वो भी तो अपने काम करता है वो जो काम करता है वो अपने कार्य करने में स्वतंत्र है, परतंत्र है स्वतंत्र है बहुत से लोग ईश्वर के काम में नुक्स निकालते हैं गड़बड़ निकालते हैं ईश्वर को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था ऐसा ऐसी सृष्टि बनानी चाहिए थी धरती ऐसी नहीं ऐसी बनानी चाहिए भाई तुम्हारी अकल ईश्वर से ज़्यादा है ना ईश्वर के काम में नुक्स निकाल रहे हैं कमियाँ निकाल रहे जैसे आप अपने काम करने में स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा से करते हैं ईश्वर भी अपने काम करने में स्वतंत्र है वो अपनी इच्छा से करेगा आपको पूछ के थोड़ी करेगा उसको जैसे ठीक लगता है धरती गोल बनानी तो गोल बनाएगा चप्टी बनानी अच्छी लगेगी चप्टी बनाएगा आपसे थोड़ी पूछेगा किसको क्या कर्म का फल देना कब देना कितना देना कैसे देना वो अपनी मर्जी से देगा आपकी इच्छा से क्यों देगा वो अपने कर्म करने में स्वतंत्र है लोग कहते हैं कि दुष्टों को इसी जन्म में दंड मिलना चाहिए क्यों मिलना चाहिए वो देने वाला स्वतंत्र है आपसे पूछ के थोड़ी देगा वो अपने नियम से देगा हल देने में वो स्वतंत्र है कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं तो इस तरह के जो मन में आग्रह होते हैं उनको दूर कर दीजिए कि इन दुष्टों को इसी जन्म में दंड मिलना चाहिए सबको नहीं मिलता ईश्वर की अपनी व्यवस्था है वो अपनी व्यवस्था से फल देगा तो ऐसे ऐसे हम समझते जाएंगे तो हमारी बहुत सी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी बहुत सारे संशय दूर हो जाएंगे बहुत सारी टेंशन दूर हो जाएगी हम दुनिया को देख देख के परेशान नहीं होंगे और इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है वो अपनी इच्छा से जिएगा आप सुधारने की कोशिश कर लीजिए बस कोशिश ही कर सकते कर्म अन्य व अधिकार कर्म में अधिकार है बस परिणाम में अधिकार नहीं वो वाक्यान नहीं तो इस प्रकार से ईश्वर सब सृष्टि को देखता है सर्वज्ञ है सर्व करता सारे काम करता है सृष्टि को बनाना सृष्टि का पालन करना सृष्टि का विनाश करना सब जीवात्माओं के कर्मों का फल देना और फिर आगे मोक्ष आदि देना चार वेदों का ज्ञान देना ये सब ईश्वर के काम हैं ईश्वर अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र है तो अब सांख्य दर्शन ये कह रहा है कि जिसके अधीन ये प्रकृति है वो ऐसा है सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है सब कुछ काम करता है सर्वव्यापक है न्यायकारी है अब कैसे कहेंगे कि सांख्यकार नास्तिक है इनको पढ़ना ही नहीं आता सांख्य दर्शन इतने साफ शब्द लिखे सर्वविद सर्वकर्ता ये लक्षण जीवात्मा पर तो घटते नहीं कि जीवात्मा सर्वव्यापक हो सर्वशक्तिमान हो सर्वज्ञ हो सारे काम कर सकता हो तो ये लक्षण ईश्वर पर ही घटते हैं जीवात्मा पर नहीं घटते इस तरह से सांख्य दर्शन की दृष्टि में हमको ये पता चलता है सांख्यकार कपिल मुनि जी आस्तिक हैं और इनके इस सूत्र से हमको ईश्वर का गुण ये समझना है कि ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है और जो सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्तिमान है तो न्यायकारी तो होगा ही अगर ईश्वर न्यायकारी होगा तो फिर वैसा ही समझ के चले वैसा समझ के चलें बहुत सी बातों को हम शाब्दिक स्तर पर पढ़ लेते बार बार भी पढ़ लेते पर गहराई में चिंतन नहीं करते जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक वो बात स्पष्ट नहीं होती है। और हमारा उसके जीवन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा शाब्दिक रूप से रट लेंगे कोई चर्चा होगी तो बता देंगे और वो बात जीवन में नहीं उतरेगी जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे मनन नहीं करेंगे नीतिध्यासन नहीं करेंगे तब तक तो वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। तो इस बात पर मनन करना है ईश्वर सर्वव्यापक है चेतन है सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है यदि वो सर्वशक्तिमान है तो फिर न्यायकारी भी होगा सर्वज्ञ भी है और वो सर्वशक्तिमान भी है सर्वव्यापक भी है और उसमें कोई लोग नहीं है कोई क्रोध नहीं है कोई अभिमान का दोष नहीं है कोई स्वार्थ का दोष नहीं है अगर ये सारे दोष ईश्वर में नहीं हैं आपको लगता है ईश्वर में ऐसे दोष हैं वो लोभी हो क्रोधी हो अभिमानी हो स्वार्थी हो ऐसा कुछ लगता है जब ये सारे दोष नहीं हैं और इतने अच्छे अच्छे गुण हैं तो ये बात समझ में आ जाएगी कि वो न्यायकारी भी है और यदि न्यायकारी है तो वो हमारे कर्मों का ठीक ठीक फल देगा या नहीं देगा न्याय से देगा या अन्याय से न्याय से तो अच्छे कर्म का कैसा फल देगा अच्छा अच्छा और बुरे कर्म का बुरा बुरा <coughs> हमारी गलतियों को माफ कर देगा नहीं, नहीं करेगा तो इस बात पर गहरा चिंतन करें ईश्वर हमारी गलतियों को माफ नहीं करेगा नोट कर लीजिए कॉपी में नोट कीजिए ईश्वर हमारी गलतियों को माफ नहीं करेगा चाहे हम जान कर करें चाहे अनजाने में करें चाहे मजबूरी से करें ईश्वर हमारी गलतियों को माफ़ नहीं करेगा चाहे हम जानबूझकर करें चाहे अनजाने में करें चाहे मजबूरी से करें कैसे भी करें ईश्वर माफ़ नहीं करेगा तो वो हमें हमारे कर्मों का दंड देगा मतलब ये हुआ कि वो न्यायकारी है तो दंड देगा माफ नहीं करेगा और जब दंड देगा तो प्रश्न उठेगा क्या हम दंड भोगना चाहते हैं हाँ या ना ना नहीं चाहते यदि हम दंड भोगना नहीं चाहते और ईश्वर माफ़ करेगा नहीं तो क्या हमें गलतियां करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्या गलतियां करनी छोड़ दी नहीं छोड़ी बस आज का लेसन ये है आज की कक्षा का ये पाठ है कि अब गलतियां नहीं करेंगे नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं दंड हम भोगना चाहते नहीं वो छोड़ने वाला है नहीं तो मतलब साफ है कि गलतियां बंद करें ऐसे गहराई में जाए सोचें एकांत एक में बैठ कर चिंतन करें कि ईश्वर माफ करेगा या नहीं करेगा कई लोग सोचते कभी कभी तो भूल जाता होगा कुछ गलतियाँ तो भूल जाएगा सारा थोड़ी दम देगा ऐसा लोग सोचते क्या सर भूल जाएगा भूलता भी नहीं वो सब याद रखता है उसकी नामरी पावर सबसे ऊपर है बिल्कुल नहीं भूलता करोड़ों वर्षों तक नहीं भूलता जब तक हमारे कर्मों का पूरा फल दे नहीं देगा तब तक तो वो छोड़ेगा नहीं याद रखेगा तो भूलने वाला है नहीं माफी उसके यहाँ है नहीं तो फिर हमको गलती नहीं करनी चाहिए आज की कक्षा का ये पहला पाठ है अच्छी तरह से याद कर लें कि अब गलतियाँ नहीं करेंगे पूरा जोर लगाएंगे पूरी सावधानी का प्रयोग करेंगे बोलते समय सोचते समय व्यवहार करते समय ध्यान रखेंगे गलती ना हो कोई व्यक्ति हम पर उंगली नहीं उठाए देखो साहब ऐसे करते हैं अब ऐसा करते हैं ये ठीक नहीं है कोई मनुष्य भी गलती हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाए और ईश्वर भी नहीं उठाए ऐसे हम सावधानी से चलेंगे तो हमारी उन्नति होगी हमारा सुधार होगा हमारे दोष छूटते जाएंगे धीरे धीरे गुण बढ़ते जाएंगे दुख कम होता जाएगा सुख बढ़ता जाएगा आंतरिक शांति ज़रूर बढ़ेगी अंदर से जो हमको आनंद उत्साह निर्भयता और शांति है संतोष है वो ज़रूर बढ़ेगा बाहर के लोग आपको कुछ भी कहते रहें उनकी परवाह नहीं है आपको मूर्ख कहेंगे अनपढ़ कहेंगे दतियानुषी कहेंगे पुराने ख्यालात का कहेंगे कुछ भी कहेंगे कहते रहो हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे हम उनकी बात की परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वो भी आपकी सब बातों पर ध्यान नहीं देते वो भी आपकी सब बातें नहीं मानते तो हम भी नहीं मानेंगे हम अपने हिसाब से चलेंगे वो अपने हिसाब से चलेंगे इस तरह से हमको चलना चाहिए तो ये सूत्र पूरा हो गया कि सही सर्वविद सर्व ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है ऐसे ईश्वर को समझें उसको न्यायकारी स्वीकार करें और अपने सारे कार्य ईश्वर को न्यायकारी मानकर करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा अब अगला सूत्र भी ऐसा ही है जो ईश्वर की सिद्धि कर रहा है वही संख्य दर्शन का सूत्र है इससे आगे है सत्तावनवा सूत्र बोलिए ईद ईश्वर सिद्धि सिद्धा, सिद्धा इसका हिंदी ने अर्थ लिखा है उक्त गुणों वाले ईश्वर की सत्ता अनेक प्रमाणों से सिद्ध है तो जैसे गुण अभी बताए थे पिछले सूत्र में छप्पन में, में वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सर्वव्यापक है न्यायकारी है सृष्टि करता है सारे काम करता है ठीक ठीक करता है कभी उसके काम में बिगाड़ नहीं होता वेद में लिखा है न के अत्र ईश्वर की सृष्टि की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है कोई गड़बड़ नहीं है सारा काम उसका परफेक्ट होता है कहीं भी वो गलती नहीं करता मनुष्य लोग अनपत चल गलती करते हैं कहीं अनजाने में कहीं जानबूझते स्वार्थ के कारण अविद्या के कारण जाने अनजाने गलतियां करते हैं पर ईश्वर कोई गलती नहीं करता उसकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है बिल्कुल परफेक्ट काम होता है उसका सारा काम ठीक होता है कभी भूलता नहीं कभी भुलत्कड़ नहीं होता है, इसके कर्म को दूसरे के खाते में डाल दे दूसरे का कर्म उसके खाते में डाल दे मिस एंट्री कभी नहीं होती है, गलत एंट्री कभी नहीं होती है सारा काम ठीक ठाक होता है तो ये जो गुण बताए ईश्वर के ऐसे गुणों से युक्त जो ईश्वर है ईदृश मैंने ऐसा जैसा ऊपर बताया ईश्वर सिद्धि ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्धा सिद्ध है प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से अनेक प्रमाणों से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है कोई इसका खंडन नहीं कर सकता कोई विरोध नहीं कर सकता वैसे अपने मन में कोई कुछ भी मानता रहे वो स्वतंत्र अब कोई लोग कहते हैं हम तो ईश्वर को नहीं मानते मैं स्कूलों में कॉलेजों में जाता रहता हूँ बच्चों से पूछता रहता हूँ हाँ भाई हाथ ऊँचा करो जो जो ईश्वर को मानते हैं बहुत सारे बच्चे हाथ ऊँचा करते हैं पाँच सात बच्चे नहीं करते तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ भाई आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते कारण बताओ तो कोई कोई कहता है जी देखा नहीं कभी कभी वो दिखता नहीं तो मैंने कहा अच्छा आपके दादाजी की दसवीं पीढ़ी आपने देखी थी है जी फिर वो थी या नहीं वो तो आपने मान ली बिना देखे मान ली ना ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपने नहीं देखी और कभी देख भी नहीं पाएंगे आपके दादा की दसवीं पीढ़ी आप कितना भी ज़ोर लगा लो नहीं देख सकते और दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं पचासवीं बहुत सारी पीढ़ियाँ थी कोई भी नहीं देखी हमने तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कभी भी नहीं देख सकते बड़ौदा में एक विद्यार्थी से बात चल रही थी बी एस का विद्यार्थी था साइंस वाले थोड़े ज़रा अड़ियल होते हैं कहीं कोई सारे तो नहीं होते कोई कोई होते हैं अड़ियल वो अड़ियल टाइप का उसको बहुत अक्कड़ थी मैं साइंस जानता हूँ मैंने कहा अच्छा भाई आप ईश्वर को मानते हैं बोले नहीं मानता मैंने कहा क्यों नहीं मानते कुछ दिखता नहीं मैंने कहा अच्छा अल्फा बीटा अल्फाबीटा कमरेस दिखती है क्या फिर वो चुप हो गया उत्तर नहीं दे पाए एक्सरे दिखती है क्या ये डॉक्टर लोग एक्सरे निकालते हैं रोगियों का वो हड्डियों का फोटो निकलता है एक्सरे कहाँ दिखती है एक्सरे कोई तो नहीं दिखती जमीन में आकर्षण बल है या नहीं दिखता है क्या किसी को भी नहीं दिखता बस वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है वस्तु गिरती हुई दिखती है ये वस्तु है अब हम ऊपर से छोड़ देंगे तो ये नीचे गिरेगी आपको वस्तु गिरती हुई दिखेगी कि वस्तु नीचे गिर रही है पर जो आकर्षण बल है जो उसको अपनी ओर खींच रहा है वो बल नहीं दिखता वो नहीं दिखता तो ऐसे मैंने कई उदाहरण दिए फिर भी वो अड़ियल था अड़ा ही रहा कि नहीं नहीं जब तक हम आँख से नहीं देखेंगे हम तो नहीं मानेगे मैंने कहा पक्का बोले पक्का जब तक से नहीं देखेगा हम नहीं मानेंगे मैंने कहा अच्छा मेरा एक आखिरी सवाल है ये बताओ आपके सर में दिमाग है या नहीं बोलो रमेश जी है सर में दिमाग या नहीं है कब देखा था नहीं देखा था? फिर क्यों मान लिया आपने आप में से किसी ने भी नहीं देखा कि मेरे सर में दिमाग है किसी ने भी नहीं देखा और सब मानते कि हाँ मेरे सर में दिमाग है तो ये तो बच्चों वाली बात है कि वो वो दिखता नहीं इसलिए हम नहीं मानते ये कोई फर्क थोड़ी हुआ फिर एक बच्चे ने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता मैंने कहा क्यों नहीं मानते बोले तो मेरी मर्जी मैं नहीं मानता मैंने कहा अच्छा कल तुम कहोगे मैं सूरज को भी नहीं मानता कल अगर ऐसा कहने लगो मैं सूरज को भी नहीं मानता मैं चांद को भी नहीं मानता तो आपके सूर्य को न मानने से सूर्य रहेगा या गायब हो जाएगा है जी रहेगा ना आप सूर्य को मानो या मत मानो सूर्य तो है तो है आपके न मानने से वो गायब नहीं हो जाएगा आप चांद को न माने तो चांद गायब नहीं हो जाएगा वो तो है जो है वो है आप माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई वस्तु है और आप नहीं मानते तो आपको नुकसान है रसोई में भोजन रखा है और आपको जी मैं तो नहीं मानता नहीं मानता तो भूखे मरो <smarted> नुकसान आपको आप ये मान रहे हो भोजन तो है नहीं, नहीं है तो फिर भूखे मरो अब भोजन है और आप खा भी सकते हैं उसका लाभ ले सकते हैं फिर भी आप हम खा अपना नुकसान कर रहे हैं, मैं तो नहीं मानता अगर भोजन है और आप नहीं मानते तो इससे भोजन का कोई नुकसान नहीं आपको नुकसान इसी तरह से यदि ईश्वर है और आप नहीं मानते तो ईश्वर को कोई नुकसान नहीं आपको नुकसान अगर आप ईश्वर है और उसको समझने की कोशिश करें तो उससे लाभ उठा सकते हैं जैसे भोजन है और आप ढूंढने की कोशिश करें कहाँ रखा है रसोई में और वो मिल जाए तो आप भोजन का लाभ ले सकते हैं ऐसे ही ईश्वर है तो उसकी खोज करनी चाहिए परमाणु से सिद्ध करना चाहिए संख्य में तो कपिल मुनि जी कह रहे हैं कि ईश्वर की सत्ता सिद्ध है का उपयोग करो ईश्वर की खोज करो उससे लाभ उठाओ तो मानने न मानने में व्यक्ति स्वतंत्र है पर उसके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहेगी तो एक, दिन एक व्यक्ति से बात हो रही थी तो यही कह रहा था मैं तो ईश्वर को नहीं मानता मैंने उसको कहा अच्छा मत तुझे नहीं मानता अब बोल क्या करेगा <laughs> तू कहता मैं हूं मैं तो मैं तुझे नहीं मानता वो तो, तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा मैं यदि किसी को न मानूं तो वो गायब थोड़ी हो जाएगा वो तो है तो है बस तो ईश्वर भी है तो बहुत सारे प्रमाणों से शब्द प्रमाण से वेदों के प्रमाणों से ऋषियों के प्रमाणों से सिद्ध होता है ईश्वर है अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है ईश्वर है तो उसको स्वीकार करना चाहिए समझना चाहिए तो कपिल मुनि जी कहते हैं बहुत सारे प्रमाणों से ईश्वर सिद्ध होता है उसको स्वीकार करना चाहिए उससे लाभ उठाना चाहिए लोग लगे इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन की खोज कर रहे हैं इससे क्या क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं और दिन रात लगें पूरा जीवन खर्च कर देते हैं और लाभ उठा लेते हैं एटम की खोज कर ली फिर और क्वार्क्स की खोज कर ली फिर एनर्जी की खोज कर ली बहुत सारी चीज़ें खोज ली उससे लाभ उठा लिया भाई एक खोज और भी कर लो ईश्वर की भी कर लो उससे भी बहुत लाभ मिलता है वो नहीं करेंगे ये हट है केवल अड़ीअल्पन है कि नहीं हम ईश्वर को नहीं माने हम आत्मा को नहीं मानेंगे ये केवल हट है और कुछ नहीं और इस हट से वो अपना ही नुकसान करेंगे कोई दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे तो जो लोग साइंस पढ़ते हैं कॉमर्स पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारा उनसे निवेदन है साइंस भी पढ़ें कॉमर्स भी पढ़ें सब पढ़ें ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर आप केवल प्रकृति से लाभ उठा पाएंगे केवल संसार की बातें सीखेंगे तो प्रकृति का लाभ उठाएंगे और हिसाब किताब सीखेंगे तो कुछ व्यापार का लाभ उठाएंगे कुछ मनुष्यों से लाभ उठा लेंगे पर यदि ईश्वर की खोज नहीं करेंगे और आत्मा को गहराई से नहीं जानेंगे तो जीवात्माओं से जो दुख मिलते हैं आप उन दुखों से नहीं बच पाएंगे ईश्वर की व्यवस्था से जो हमको आगे नुकसान हो सकते हैं उस नुकसान से आप नहीं बच पाएंगे अब आप सोचेंगे अच्छा ईश्वर से नुकसान भी हो सकता है ये तो नई बात है। से ईश्वर से कम थे तो ये इस गांत फायदा ही होता है अब सुंदर नुकसान भी होता है अच्छा ये बताइए ये जो बिजली है इलेक्ट्रिसिटी इससे फायदा होता है या नहीं होता है क्या बिजली से नुकसान भी होता है होता है ना दोनों होते हैं ना कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता आग लग जाती तो बिजली से लाभ भी होता है हानि भी होती है इसी तरह से ईश्वर से लाभ भी होता है हानि भी हो सकती है यदि हम बिजली के बारे में ठीक से जानते हैं कि बिजली का उपयोग कैसे करना चाहिए खुली तार को हाथ नहीं लगाना चाहिए सावधानी से काम करना चाहिए जूते चप्पल पहन के बिजली का रिपेयरिंग करना चाहिए हाथ में रबड़ के ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए यदि हमें जानकारी है तो हम बिजली से होने वाली हानि से बच जाएंगे और अगर इतनी जानकारी नहीं है तो करंट खाएंगे नुकसान होगा इसी तरह से यदि आप ईश्वर के बारे में जानते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो ईश्वर हमको सुख देगा और यदि बुरे काम करेंगे झूठ छल कपट हेरा फेरी गड़बड़ करेंगे तो ईश्वर हमको दंड देगा दुख देगा पशु पक्षी बनाएगा अगर ईश्वर से होने वाली इस हानि को आप नहीं जानते तो आप ईश्वर से हानि उठाएंगे जैसे वहां बिजली से मार खाई ईश्वर से भी मार खाएंगे इसलिए हनी लाभ दोनों की जानकारी पूरी होनी चाहिए ताकि हनी से बच सकें और लाभ प्राप्त कर सकें इसलिए ये सब ऋषि लोग कहते हैं अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है ईश्वर है वो सर्वव्यापक है सर्वशक्तिमान है चेतन है सर्वज्ञ है न्यायकारी है इन गुणों को बार बार चिंतन करें विचार करें मनन करें अपने अंदर बिठाएँ संसार का भी परीक्षण करें ईश्वर का भी करें दोनों का परीक्षण करें जो वस्तु ज़्यादा सुखदायक हो ज़्यादा लाभदायक हो उसके पास जाएँ जो दुखदायक हो हानिकारक हो उससे थोड़ा सावधान रहें थोड़ा बच के रहें तो ये आज के सूत्रों का संदेश है तो समय को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ विराम देते हैं बाकी चर्चा फिर करेंगे अब एक बार ओम का उच्चारण करेंगे जिससे पाठ समाप्ति हो जाएगी पाठ समाप्ति पर एक बार ओंकार का उच्चारण बोलिए मेरे साथ अगली सूचना है कि इस समय यहाँ जो अपने शिवरात्रि हैं इनका एक सामूहिक चित्र लिया जाएगा ग्रुप फ़ोटो तो बस ग्रुप फ़ोटो के लिए बाहर चलेंगे घास के मैदान में सामने एक फ़ोटो लेंगे उसके लिए कृपया चलिए बाहर चलेंगे धन्यवाद